मॉल नहीं है मैं नींद रही हूं कोई भी खरीद लो बिना मुंह लेके दे दूंगी ले लो रे ले दो नहीं है ये सोत हृदय में साली रही हूं तो दूसरी गोपी बोली बावली नींद भी कोई बेचने की चीज है नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती है और तू नींद बेच रही है हाँ क्या करूं मेरी अपनी व्यथा है क्या व्यथा है आवन कहो लाल घर मेरे मेरे नन्द नंदन प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ने मुझसे कहा गोपी आज मैं तेरे घर आऊंगा मैं बड़ी प्रसन्न हुई पूरी तैयारी की यहाँ बिठाऊंगी यहाँ स्वागत करूंगी जीवन का लाभ प्राप्त करूंगी तो क्या आए नहीं आए पर नंदलाल के आने के पहले नींद आ गई आए मोहना फिरी गए अंगना मैं बैरिन रही सोए मैं बैरिन रही तो मैं सो गई श्री कृष्ण आए मुझे सोते हुए देखा लौट गए जब श्री कृष्ण चले गए मेरी नींद खुली आंगन की धूल में उनके चरण चिन्ह देखे इतनी गिलानी हुई तब से ही सोच लिया री नींदिया नींद निंद तो हे में बेच दूं जो को गाहक होए जो को गाहक होए हो मैं बेचिया बेचन वे आ चन वे चना बेचन विलिया बेचना मारीिया बेचन वारी बेच मैं ठीक बेच रही दूसरी गोपी बोली अगर ऐसी बात है तो ला मेरी झोली में डाल दे मैं तेरी नींद खरीद लूं <coughs> तो कहा कि तू नींद क्यों खरीद रही है क्या तुझे कन्हैया अच्छे नहीं लगते दूसरी गोपी बोली कि अच्छे तो तुझसे ज्यादा लगते हैं मुझे लेकिन मेरी भी अपनी व्यथा है क्या व्यथा है व्यथा यह है पौढ़ी होती मैं अपने पर्यंक पर पौध गई पौधी हुती पल का पर मोद्यान प्रभु चित लाए पर्यंक पर पौड़ी हुई श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी और इतने में लाग गई पल में पल के पल लागत ही पल में प्रभु मैं पर्यंक पर पौड़ी हुई थी श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी नींद लग गई स्वप्न आया और स्वप्ने में स्वप्न में श्याम सुंदर आए अरे मुझे लगा श्री कृष्ण मेरे घर आए उठकर स्वागत करूं मैं जो उठी ते मिली वे कहा तो जाग परी प्रभु पास न पाए नींद खुल गई तो श्री कृष्ण वहां थे ही नहीं तो ते प्रभु प्रीतम जागी प्रभु प्रीतम सोए के खोए मैं प्रभु प्रीतम जागी गवाए तूने सोकर श्री कृष्ण को खो दिया मैंने जागकर खो दिया मेरे लिए नींद अच्छी है तेरे लिए जागना अच्छा है बस यही है ज्ञानियों के लिए विचार करना अच्छा है और भक्तों के लिए विश्वास करना अच्छा है भक्त कहते आंख खुले ही नहीं लगी ही रहे और जिसकी आंख भगवान से लग जाए वही तो भक्त है आंख उनसे लग जाए श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन पधारे अनेक बार की तरह अपने परम मित्र संत श्री नाभादास जी की कुटिया पर मध्याह्न काल नाभादास जी श्री यमुना जी स्नान के लिए गए थे कुटिया पर नहीं थे श्री तुलसीदास जी ने कम्बल बिछाया दो पहरी का समय था विश्राम करने लगे नींद लग गई नाभादास जी स्नान के बाद आए मेरी कुटिया पर कौन सो रहा है अरे यह तो हमारे परम मित्र श्री तुलसीदास जी है जगाया परस्पर दंडवत प्रणाम हुआ मित्र भाव से विनोद करते हुए श्री नाभादास जी ने कहा तुलसीदास जी आप तो महात्मा हैं संत हैं और संत तो संसार को जगाने के लिए आते हैं जब आप ही सोते रहे तो समाज को क्या जगाओगे रात में भी सो दिन में भी सो अभी दोपहर में भी सो श्री तुलसीदास जी ने कहा श्री नाभादास जी से महाराज वो जागने वाले जगाने वाले संत और होंगे हम तो सोने वाले हैं और लोगों से भी कहते हैं कि सो जाओ अच्छा तो जागने वाले कौन हैं? कितने लोग जागते हैं श्री तुलसीदास जी ने कवितावली में यह कविता लिखा है जागे जोगी यही जग जामिन जाग जोगी जागे जोगी जंगम जंगम कहते हैं यात्रा करने वाले चलते फिरते रहने वाले यात्री जागे जोगी जंगम जती यति जो अपने आत्म स्वरूप में जागते हैं जागे जोगी जंगम जति, जमाती जिनके साथ बहुत सी जमात बहुत लोग चलते हैं वे सो पाएंगे वे जागते हैं, उनका क्या हुआ उनकी व्यवस्था हुई उनकी व्यवस्था हुई जागे जोगी जंगम जति, जमाती ध्यान धरें डरे और भारी लोभ मोह कोह काम के इनके आक्रमण का खतरा है संकट आ सकता है काम क्रोध लोभ मोह और जागे राजा राजाओं को जागना पड़ता है कोई दूसरा आक्रमण ना कर दे जागे राजा राज काज और सेव राजा जागता है राज्य की चिंता में और राजा की चिंता में सेवक जागते हैं सो गए कभी नहीं जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब सोचें सुनी समाचार बड़े बैरी बाम और विद्यार्थी जागते हैं विद्या अध्ययन में जागे बुध विद्या हित और जो पंडित हैं वे शास्त्रार्थ के लिए जागते हैं अब नहीं इतना पढ़ा है हमसे बात करो जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित जागे लोभी लालच धरन धन धाम के लोभी लालची जागते रहते ऐसा ना हो हम सो जाएं और वे चले जाएं और हमें मिले ही नहीं कुछ जागे लोभी लालच धरन धन धाम के जागे भोगी भोग ही भोग सुख के लिए भोगी जागता है वियोगी रोगी सोग बस रोगी और वियोगी पीड़ा के कारण जागते हैं अच्छा इतने लोग जागते हैं तो फिर सोता कौन है श्री तुलसीदास जी बोले जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोग बस फिर सोता कौन है का सोव सुख तुलसी भरोसे एक राम के ये तुलसीदास होता है और श्री व्यास जी ने भी लिखा बुंदेलखंड की वंदनीय विभूति श्री हरिराम व्यास की जो ब्रजवासी हुए और ब्रज का भक्ति साहित्य उनकी लेखनी से भगवान की कृपा के द्वारा निर्मित हुआ वे ही कहते हैं काहू के बल भजन है काहू के आचार स भरोसे कुमर के सोवत पा पसा इसीलिए जागना है ज्ञान मार्ग सोना है भक्ति मार्ग राम जी के साथ जो गए वो अगर सो गए तो रह गए और आश्चर्य की बात भरत जी के साथ जो गए वे सब सोते हुए गए भरत जी जिनको चित्रकूट ले गए रास्ते में सबसे कहा सो जाओ सब सोते और जो नहीं सोते उनको भरत जी सेवा करके सुला देते आराम कर सब सोते थे क्यों क्योंकि राम जी ज्ञान स्वरूप है ज्ञान अखंड एक सीतावर और भरत जी प्रेम के रूप हैं राम प्रेम मूर्ति तनु आही तो प्रेम के मार्ग में सोना है पर ज्ञान के मार्ग में जागना है और यही कारण है कि ये सो गए तो राम जी इन्हें छोड़कर चल दिए <coughs> राम जी अपने मित्र के यहां आए लेकिन मित्र को सूचना नहीं दी ta pa sa re se ta pa sa re se udasi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 asi राम जी तो विशेष उदासी होकर आए न मित्र न शत्रु किसी से संबंध नहीं कोई भाव ही नहीं तो श्रृंगीरपुर में भले ही उनके मित्र रहते पर समाचार राम जी ने नहीं दिया श्री राम जी नहीं मिले वे तो गंगा जी किनारे वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए पर निखाधराज को समाचार मिला आ, आ, आ, समाचार मिला श्री राम आए हैं लक्ष्मण भैया हैं, जानकी मैया हैं, मित्र हो तो ऐसा संत भगवान की जय स्वामी जी महाराज की। श्री राम है लक्ष्मण भैया जानकी भैया और सुना है बनवासी वेश में आपने अनुभव किया होगा जब मित्र के संपन्नता का समाचार मिलता है तो संपन्न मित्र से लोग अवश्य मिलते हैं जिसकी महिमा संपन्नता हो चारों तरफ सुयस हो तो सब भूले हुए संबंध याद आ जाते हैं हम हमारे हमारे बहुत परिचित हमारे तो खास है अच्छा उस बेचारे को याद भी ना हो तो याद अच्छा भूल गए आपको याद नहीं हम हम वही हैं और अगर विपन्नता का समाचार मिले तो पहचानने वाले भी ऐसे मिलते हैं जैसे पहचानते ना हो सभी रो होते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं काम के आदमी चंद मिलते हैं जब मुसीबत का वक्त आता है तो दरवाजे बंद मिलते हैं देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार ने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया सब, सब, सब, सब मतलब के, के यार हमने देख लिया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 देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब भया हमने देख लिया सब मतलब भया जिसका विश्वास किया है जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है उसने हमें निराश किया है उसने हमें निराश किया है बनकर रिश्तेदार बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया संसार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 गिरती हुई दीवार हमने हमने हमने देख देख लिया संसार, देख, देख, लिया, देख, लिया, देख, लिया, देख लिया संसार संसार संसार संतों का संदेश यही है संतों का संदेश यही है बात सही राजेश यही है बात सही राजेश यही है बात सही राजेश यही है हरी सुमिरन है सार हमने देख लिया हरी सुमिरन है सार हमने देख दिया ऐसिया संसार हमने दे दिया देख दिया संसार सब सब मतलब के यार, देख यार। सब मतलब के के यार यार हमने देख लिया मित्र की संपन्नता का समाचार सुनकर सभी मित्र जो नहीं हैं वे भी मित्र बनकर पहुंच जाते हैं और गरीबी का समाचार मिले तो लोग उस दिन निर्धन हुए व्यक्ति के घर के द्वारे से नहीं निकलते कहीं हमसे ही कुछ न कहने लगे पर रामचरितमानस की कथा संदेश क्या देती है जब तक राम जी अयोध्या में थे राम जी अयोध्या में थे तो निषादराज मिलने के लिए नहीं भी गए पर राम जी का जब राज्य चला गया और राम जी विपन्न होकर वन में आ गए वृक्ष के नीचे गंगा जी किनारे बैठे हैं और मित्र को समाचार मिला तो तुरंत तुरंत गया यह मित्र ऐसा हो श्री तुलसीदास जी कहते हैं सच्चे मित्र का लक्षण क्या का वैसे तो स्नेह करे पर विपत्ति में सौ गुना स्नेह करे विपत्ल कर सतगुण नेहा श्रुति कहे संत मित्र गुण ये ऐसा मित्र नहीं आगे कहे मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई जाकर चित अति समाई अस कुमित्र मित्र भलाई आगे दौरे हम बड़ा दुख हम बड़ा दुख है आपकी दशा देखकर कर अब क्या करें और तुरंत पीछे गए अच्छा ना बहुत आगे बागे बढ़ रहे तो कैसा मजा आ रहा है मरने दो अरे भाई एक कवि ने कहा बुंदेली भाषा के कवि थे उनकी एक पंक्ति याद रही मुझे मित्र न ऐसो करे कब हूं मित्र न ऐसो करे कब हूं रहे खीर में सौज महेरी में न्यारो हाँ। खीर खाना हो तो शामिल हो और मठा की बनी हुई महेरी खट्टी छाछ भी हो तो इसमें हम तुम्हारे सामने नहीं अगर सुख मिले तो वो वो आपको मिला और हमें क्यों नहीं जो आपको सो हमें होना चाहिए और अगर आप परेशान हो तो, तो आप करो तब तक, तक हम आराम कर ले अद्भुत बात है भाई पर निखादराज ने राम जी का साथ कब दिया विपत्ति में और जब राम जी ने निखाध राज को देखा तो उन्हें निखाध राज की भगवान ने कहा कि दो दृष्टियां हैं तो भरत जी जिमी भ्राता भर भ्राता अज्जा इस पंक्ति में दो भाव जी ने यही कहा कि लोक दृष्टि से तुम मम सखा दुनिया वाले तो यही जानते हैं कि तुम हमारे मित्रों पर अगर मुझसे पूछो तो भरत जिम्मे भ्राता लोग भले ही तुम्हें मेरा सखा समझें पर मेरी दृष्टि में तो तुम तो मेरे भरत की तरह भाई अच्छा अब यह भी राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए कि राम जी को भरत जी बराबर याद आते हैं वन में भी अच्छा आप ऐसे कल्पना करो जब किसी ने कहा कि भरत जी को राज्य मिल गया और आपको युवराज पद भी मिल रहा था वह भी नहीं मिला आप वन भेज दिए गए तो भारत आपको कैसे लगते हैं? अच्छा आप कल्पना करना आज के युग में कितना ही कोई भद्र पुरुष हो सज्जन हो और उसके साथ ऐसी घटना घटे कि एक दिन पहले शाम तक यह कहा जाए कि कल युवराज पद पर बिठाया जाएगा और दूसरे दिन कहे कि पद तो मिल ही नहीं रहा है ये कपड़े भी उतारो और घर से निकल जाओ अच्छा कितना भी कोई सज्जन संत स्वभाव का भद्र पुरुष हो तो इतना तो वह कहेगा ही कि यह, यह कोई बात हुई हम तो पहले ही पद नहीं चाहते थे पर हमको धोखे में क्यों रखा हमारे साथ विश्वासघात क्यों हुआ हमने तो कहा नहीं था तुम्ही कहा कि दे रहे हैं फिर ऐसा व्यवहार क्यों किया अच्छा इतना तो जरूर कहता अच्छा दूसरी बात यह है कि वह जो स्वयं को मिलने वाला था आप कल्पना करो वह अपने ही किसी व्यक्ति दूसरे को मिल जाए अपना ही हो उसके बाद वो अपना लगेगा कैसे हमारे हमारे होते तो उन्हें लेना चाहिए था जब हमें नहीं मिला तो उन्हें भी नहीं लेना चाहिए था यही कहते लेकिन चलो अब जो है सो ठीक है लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ और लोग भी कहने लगते कि हां तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ पर राम जी की सोच देखो इसीलिए यह संभावना इंसान में नहीं यह तो भगवान में ही हो सकती है राम जी क्या कहते हैं जब लोगों ने पूछा कि भरत आपको कैसे लगते हैं तो राम जी ने कहा कि जब मैं युवराज बन रहा था उस समय भरत मुझे प्रिय लग रहे थे और जब भरत राजा बन गए तो मुझे प्राण प्रिय लगने लगे भरत प्राण प्रिय पाव राज प्राणप्रिय प्रिय भरत को राज्य मिले प्राणप्रिय प्रिय भरत को राज्य मिले आप कल्पना करो राम जी को भरत जी प्राण हैं और आज के युग में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती अपने को मिलने वाली चीज और ऐन मौके पर किसी दूसरे को मिल जाए वह हमें प्राणप्रिय लगेगा कि उसके प्राण ही प्रिय लगेंगे पर राम जी कहते हैं कि अगर भरत ने यह पद ना संभाला होता तो मुझे सत्संग का अवसर नहीं मिलता आह लोग तो हमें युवराज बना रहे थे पर भरत ने तो राज्य लेकर हमें महाराज बना दिया है तापस वेश विशेष और आज जब निखाध राज को देखा तो भी भगवान को लगा कि यह भरत क्यों क्योंकि निखाध राज जब आए तो एक ही बात कही यह दशा देखकर मित्र का हृदय भर आया नेत्रों में आंसू आ गए हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु हमने सुना है कि आपका राज्य चला गया और लोग भी यही कह रहे हैं कि आपका राज्य चला गया पर जो कहते हैं कि आपका राज्य चला गया उन्हें पता नहीं है वे लोग समझते हैं कि शायद राज्य उतना ही है पर आपका राज्य वहां का चला गया यहां का तो नहीं गया है यही जितना है निखाध राज यही नहीं कहते कि मित्र अगर तुम्हारा चला गया तो हमारा ले लो ये नहीं कहा कि हमारा ले लो ना निखाध राज कहते हैं हमारा है ही नहीं देवधर धन धाम तुम्हारा तुम्हारा देव धरणी बड़ा तो नहीं पर जितना है वो सब आपका है अच्छा अगर हमारा है तो तुम क्या कर रहे हो यहां हमारा है तो तुम क्यों रह रहे हो अच्छा स्वामी के साम्राज्य को संभालने के लिए सेवक तो रहते ही है ना मैं जननी सहत परिवार मैं पूरे परिवार के सहित आपका छोटा सा सेवक हूं एक काम करें प्रभु प्रार्थना है नगर में चलें कृपा करिए पुरधारी पाऊं भगवान ने कहा क्यों ले जाना चाहते हो मित्र निखाधराज ने कहा कि आपके चलने से नगर वासियों का भ्रम दूर हो जाएगा भ्रम हां क्या भ्रम है उन लोगों को निखाध ने कहा कि नगर में रहने वाले जितने लोग हैं वो अभी इस राज्य का स्वामी मुझे समझते हैं कि मैं यहां का राजा हूं भगवान ने कहा तो काहे को ले जाते हो दूसरा कोई होता तो यही कहता कि आप आप मत चलना आप लोग हमें जो समझते वही समझते रहने दो तो आपका पर राम जी इसे निखात राज कहते हैं आप चलेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि स्वामी तो ही ये हैं जो आप आए हैं और ये तो इनका सेवक है भगवान ने कहा तो तुम्हारा तो चलो कल्पित ही सही लोक मान्यता की दृष्टि से ही सही जो पद है वह तो चला जाएगा निखादराज ने कहा कि नहीं मुझे पद मिल जाएगा कौन सा पद मिल जाएगा कल लोग मुझे राजा तो नहीं समझेंगे जो अब तक समझते थे पर ये तो समझ लेंगे कि ये इनका सेवक है बस यही तो मैं चाहता हूं कि मुझे यही पद मिल जाए कि मैं राम जी का सेवक हूँ था जन इस जन की स्थापना कर दे सब लोग सिहाओ अब निखादराज भी कहते हैं देव धरणी धन धाम तुम्हारा और भरत जी ने भी कहा संपत्ति सब रघुपति के आही इसीलिए तुम मम सखा भरत जी भ्राता भगवान ने कहा निखादराज मैं यही रहूंगा पिताजी के वचन के कारण पिता वचन में नगर पिता न में। पिता वचन में पिता वचन में नगर न नगर न नौ पिता वचन में भूगिता वचन में नग वचन मेंचन में नगर, नगर, नगर, नगर, नगर आ यही व्यवस्था करो सिपा वृक्ष के नीचे कुछ सैया बिछाई गई कंदमूल फल की व्यवस्था की गई भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं अब कुछ सैया पर राम जी जानकी मैया और श्री लक्ष्मण जी पहरेदार बनकर बैठे अब यह प्रसंग भी बड़ा अद्भुत प्रसंग है निखाद राज ने जब श्री सीता राम जी को पृथ्वी पर शयन करते देखा आंसू बरसने लगे नेत्रों से सोने के महलन में चंदोवा चारू मोतिन के सोने के महलन में चंदोवा चारू मोतिन के हीरन की झालरें हिले हिलोर खाए के आसपास दासी दास जिनकी खबासी करे शीतल सुगंध मंद पवन ढुराए कें ऐसे भवनों में निवास करने वाले राम जी आज सोई रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए पाथरी शिलास साथरी बिछाए पत्थर की शिला पर कुन बिछाकर सिर के नीचे हाथ को ही सिरहाना बनाकर श्री राम सोए हैं दुखी है निखाधराज और राम जी सो गए अच्छा दुखी सो सकेगा राम सहज आनंद निधानु अच्छा तो घर छोड़ने के बाद याद तो आती होगी कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ उन्होंने ऐसा किया अभी ना क्यों नहीं याद आई श्री तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं कागर कीर जों भूषण चीर शरीर लस्यो तज नीर जो काई इसी पद्य में कहते हैं संग सुभा निभाई भलो दिन द्वजन औध होती पहुनाई राम जी तो अयोध्या से ऐसे चल दिए जैसे कोई किसी के घर मेहमानी के लिए गया हो किसी धर्मशाला में रुका हो राजी वो लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की ना अब यहां बाप का राज बटाऊ बटाऊ माने पथिक पथिक की तरह बाप का राज्य छोड़कर चले आए नहीं तो बाप के राज्य को ले लो, लेकर लोग कहते हैं हमारे बाप का है किसी के बाप का है क्या पर राम जी बाप के राज्य को भी बटाऊ की नहीं आह ऐसे छोड़ दिया जैसे दो दिन मेहमानी के लिए रुके हों तभी बाप को राज बटाऊ कि नहीं अच्छा अब एक विशेष बात निवेदन करूं यहां तुलसीदास जी महाराज राम जी को विशेषण क्या देते हैं राजी वो लोचन राम जी कमल नयन है राजीव लोचन है तो यह तो सत्य है कि वे अत्यंत तो सुकोमल हैं कमल कोमल कमनीय कलेवर नीलाम्बुज श्यामल अंग है नीलाम्बुज श्यामल प्रभु हैं लेकिन यहाँ राजीव लोचन कहने का कुछ और भी अर्थ है कोमलता की दृष्टि से तो है पर राजीव कहते हैं कमल को और लोचन नयन अच्छा नयन का काम है देखना नयन से दृष्टि तो जिसकी दृष्टि जिसके नेत्र कमल की तरह हों और जिसकी दृष्टि भी कमल की तरह हो कमल की दृष्टि क्या है का कमल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता पद्मपत्र मिवाम भसा न जग छोड़ो न हरी भूलो करम कर जिंदगानी में रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में तो जैसे जल कमल को डुबा नहीं पाता जल का चाहे जितना स्तर बढ़ जाए इसी तरह श्री राम जगत के जल में रहते हैं पर उनकी दृष्टि तो जगत के जल में भी जलजवत है इसीलिए राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाओ कि नहीं असंगता के अनुपम उदाहरण है श्री राम इसी को गीता में कहा पद्मपत्र पत्र मिवाम भसा और श्री रामचरित में जे विरंज निरलेप उपाय पद्मपत्र पत्र जिम जग जल जाए इसलिए ठीक है भूमि पर सो रहे तो भी ठीक एक महात्मा थे मरघट में पड़े न बिछाने को न ओढ़ने को एक बस्ती के सज्जन गए बोले बाबा यहाँ क्यों पड़े हो ना बिछाने को न ओढ़ने को महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या है महाराज महात्मा बोले जमीन पर लेट जाते हैं सिरहाने हाथ रखते हैं हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं लेकिन यह कोई आग्रही नहीं कि जमीन में ही रहेंगे भवन में भी रहें एक महात्मा थे वृक्ष के नीचे सो रहे थे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था एक राजा साहब सवेरे सवेरे घूमने निकले इतने देखो ये संत सो रहे हैं तो बहुत कीमती शॉल ओढ़े हुए थे राजा साहब उन्होंने वही संत को उड़ा दिया महात्मा अपनी मस्ती में थे उसी मस्ती में बोले खुश रहो बेटा तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर राजा चला गया पीछे से एक चोर आया उसने देखा संत के शरीर पर इतना कीमती शॉल उसने वो साल का कोना पकड़ा चुरा कर भागा महात्मा बोले खुश रहो बेटा तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर क्या जिसके मन में राग नहीं उसके मन में रोष क्यों तो राम जी ऐसे राम सहज आनंद निधान प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न ठीक है हम ऐसे ही ठीक हैं और निखाद राज देखते हैं श्री सीता जी पलंग पीठ तज गोदोरा सियन दीन पग अवनि कठोरा और विधाता की विलक्षण जनक जी पिता दशरथ जी स्वस और रामचंद्र पति सो बै सोवत मही विधि बाम न के निखाज को विषाद हुआ तुलसीदास जी कहते भयव विषाद निषादी भाई भयव विषा राम सिया महषयन निहान राम sadai bhai bhay bhay bhay sadai namasi mai sayan nehay sayan neware sadai sadai visad षाद राज को अत्यंत विषाद हुआ अब यह अगर संगति मिलाकर देखें तो श्रीमद भगवद गीता का प्रथम अध्याय विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय आह विषाद भी योग बन जाता है अगर हम सदगुरु के समीप हों श्री कृष्णम वंदे जगद गुरु निषाद अर्जुन को विषाद हुआ तो श्री कृष्ण जगदगुरु के रूप में उनके सदगुरु होकर उपदेश देते हैं और निषाद निषाद को भी विषाद हुआ अत्यंत विषाद हुआ पर निषाद के पास भी एक सदगुरु है जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी अच्छा सदगुरु की पहचान क्या जो जागा हुआ हो जो जाग गया हो और लक्ष्मण जी जागन लगे बैठ वीरासन वीरासन में विराजमान होकर जाग रहे हैं और वीर कौन महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर जाके असरथ हो इन सखा मत धीर लक्ष्मण जी महाअजय संसार रिपु को जीतने की सामर्थ रखने वाले त्याग वीर हैं कर्म वीर हैं अच्छा जाग कौन गया जागा हुआ वह है जो अहमता ममता से मुक्त हो देह की अहमता से गेह की ममता से मुक्त हो और लक्ष्मण जी राम विलोक बंधु कर जोरे देह गेह सबसन तृण तोरे देह गेह अर्थात अहमता का भाव देह में नहीं ममता का भाव गेह में नहीं लेकिन ये देह गेह सबसन तृण तोरे की स्थिति बनी कब जब लक्ष्मण जी ने राम जी का दर्शन किया और मैं भी आपसे कहता हूं कि जिनको परमात्मा का दर्शन होता है भगवान का दर्शन होता है सच्चिदानंद प्रभु का दर्शन होता है उन्हीं की अहमता और ममता छूटती है वे ही अहमता ममता से मुक्त होते हैं वे ही समता के भाव में रहते हैं तो लक्ष्मण जी तो जागने वाले हैं जागन लगे बैठ वीरासन और निषाद राज को हुआ विषाद और संकेत यह कथा यह करती है कि मन में जब जब विषाद आवे तो किसी जागने वाले सदगुरु के पास पहुंच जाना चाहिए जागने वाले के पास पहुंच जाना चाहिए क्योंकि तो यही जग जामिनी जाग ही योगी निषाद पहुंच गए लक्ष्मण जी के पास और बोले क्या कै कै नंदनिमंद मती कठिन कुटिल पन की रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दी अब इन शब्दों पर विचार करें निखात राज बोले ये कैकई नंदनी अर्थात कैकई जी कैसी है मंदमती कैकई नंदन मंदमती अच्छा एक बात आपने सोची कैकई जी को यह उपाधि मिली मंदमति क्यों है? जो जिस गुरु परंपरा में हो जिन गुरु जी से दीक्षा ले तो उनकी जो